श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नब्बे चौदह सितंबर अठारह सौ चौरासी गुरुवाक्य पर विश्वास शास्त्रों की धारणा कब होती है श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है कोलनगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आए हैं उम्र पचास के ऊपर होगी देखने से मालूम होता है कि भीतर पांडित्य का पूरा अभिमान है बातचीत करते हुए वह कह रहे हैं समुद्र मंथन के पहले क्या चंद्र न था परंतु इसकी मीमांसा कौन करे मास्टर रहास्य देवी के एक गाने में है जब ब्रह्मांड ही न था तब मुंडमाला तुझे कहाँ मिली होगी साधक विरक्त से वह दूसरी बात है कमरे में खड़े होकर श्री कृष्ण ने एकाएक कहा वह आया था नारायण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 तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है साधक क्या उनके दर्शन होते हैं श्री राम कृष्ण वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते कामणी और कांचन का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर होते हैं वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेस मात्र ना हो शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है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 साधक चुप हैं साधक कुछ देर बाद झंझला आपने उन्हें जाना कहिए प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिए नहीं तो न सही श्री राम कृष्ण मुस्कुराते हुए क्या कहूँ आभास मात्र कहा जा सकता है साधक वही कहिए नरेंद्र गाएंगे नरेंद्र कहते हैं पखावज अभी तक नहीं लाया गया छोटे गोपाल